देवी भागवत तीसरा स्कंध शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्वगुण उत्पन्न होता और बढ़ता है नारद उसका फल यह होता है कि तामसिक पदार्थों में आसक्ति नहीं हो पाती राजस और तामस दोनों वृत्तियों को वह हठपूर्वक रोक देता है लोभ होने से प्रबल रजोगुण की उत्पत्ति होती है तमोगुण और सत्वगुण को वह दबा डालता है मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है वह सत्वगुण और रजोगुण दोनों पर अपना अधिकार जमाए रहता है जिस प्रकार एक गुण दूसरे को दबा देता है वह प्रसंग अब मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ जब सत्य गुण की वृद्धि होती है तब मन में धार्मिक भावनाएं जाग उठती है उस समय रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कोई बाहरी विषय चित्त में नहीं पड़ता सदा सत्वगुण से उत्पन्न अर्थ का ही चिंतन होता है इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ पाते बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है सत्गुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है राजस पदार्थ को भी नहीं चाहता फिर तामस पदार्थ को तो चाहेगा ही कैसे इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत फिर तमोगुण पर अधिकार करना चाहिए पुत्र उस समय केवल शुद्ध सत्वगुण ही रह जाता है जब रजोगुण बढ़ जाता है तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है क्योंकि उस समय राजस श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है राजसव श्रद्धा के उदय होने पर धन बढ़ाने और राजस्व भोग भोगने को जी चाहता है तब तत्वगुण उससे दूर हट जाता है और तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता बढ़ जाता है तब वेद और धर्मशास्त्र में, कर में कर अपव्यय करता है वह सभी जगह वैर का बीज बो देता है कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती वह मूर्ख सठ ए क्रोधी मनुष्य सत्व और रज की अवहेलना करके सक्षमता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है न केवल कहीं सत्य गुण रहता है और न रजोगुण एवं तमोगुण ही ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं अतः एक सांस रहते हैं कहीं भी रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्य गुण के बिना रजोगुण नहीं ठहर सकता पुरुष श्रेष्ठ नारद तमोगुण के बिना ये सत्य गुण और रजोगुण भी आश्रय नहीं पाते ऐसे ही सत्य गुण और रजोगुण के बिना केवल तमोगुण भी कहीं नहीं ठहर सकता ये सभी गुण मिथुन धर्म है इनके कार्यों में अंतर है सभी एक दूसरे के आश्चर्य से रहते हैं कभी सर्वथा पृथक नहीं रहते एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है क्योंकि ये प्रसव धर्म प्रसव धर्म है कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है कभी रजोगुण के सत्वगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं कहीं तमोगुण रजोगुण और सत्गुण इन दोनों का जनक होता है इसी प्रकार ये एक दूसरे के जनक हैं जैसे घट से मिट्टी और मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ करता है ये गुण बुद्धि में रहकर परस्पर इच्छाओं को उद्बोधित करते हैं जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र तीनों मिलकर किसी कार्य का संपादन करते हैं अथवा स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलन होने पर नूतन श्रिष्ठ बन जाती है वैसे गुण भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं रजोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण सत्यगुण के मिथुन होने पर रजोगुण और रजोगुण के और तमोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा गया है